राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की ही इच्छा से मुझे छोड़ दिया संध्या निकट थी श्री कृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया भक्तों के साथ लगातार हरी कथा हो रही है अब मड़ी रामपुर और बेलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देवदर्शन के बाद अपने अपने स्थानों को लौटने लगे